महाभारत शांति पर्व सप्त नवत्यधिक सप्तन्यधिक्विशतमोध्याय पर गीता नाना प्रकार के धर्म और कर्तव्यों का उपदेश परा सर्वाच पिता सखा जो गुर स्त्रिय निर्गुण नाम ही लोके अनन्य अन्य भक्ता प्रेवादिश्चता संसार में पिता सखा गुरुजन और स्त्रियं ये कोई भी उसके नहीं होते जो सर्वथा गुणहीन हैं किंतु जो प्रभु के अनन्य भक्त प्रियवादी हितैषी और इंद्रिय विजयी है वे ही इस उसके होते हैं अर्थात उसका त्याग नहीं करते पिता परम दैवतम मानवाना मातुर्विशिष्टम पितरम वधंती ज्ञान से लाभम परम वदी जितेन्द्रिया पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है कोई कोई पिता को माता से भी बढ़कर बताते हैं श्रेष्ठ पुरुष ज्ञान के लाभ को ही परम लाभ कहते हैं जिन्होंने सोत्र आदि इंद्रियों और शब्द आदि विषयों पर विजय पाली है वे परम पद को प्राप्त होते हैं रातरे निपातम चौघात्म वाप्य दहते प्रजाति मर इस दुर्लभान फलम यदि में घायल होकर की चिता पर बाकी होता है तो वह देव दुर्लभ लोको में जाता और वहां आनंद पूर्वक स्वर्गीय सुख भोगता है श्रांतम भीतम भ्रष्ट शत्र पर मुखम पारी बर्च अनुत रोगिणम जाच महानम न ना वहिंसात् वृद्धो चराजन राजन जो युद्ध में थका हुआ हो भयभीत हो जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो जो रोता हो पेट दिखाकर भाग रहा हो जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो जो युद्ध विषयक उद्यम छोड़ चुका हो रोगी हो और प्राणों की भीख मांगता हो तथा जो अवस्था में बालक या वृद्ध हो ऐसे शत्रु का वध नहीं करना चाहिए भारी बर्य सुसंयुक्तम उद्यतम तुल्यता अतिक्रमे ततम नृपति संग्रामी क्षत्रिआत्मज किंतु जिसके पास युद्ध का सामान हो जो युद्ध के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो संग्राम भूमि में उस क्षत्रिय कुमार को राजा अवश्य जीतने का प्रयत्न करे तुल्यादे निश्चय का अपने समान या अपनी अपेक्षा बड़े वीर के हाथ से वध होना श्रेष्ठ है ऐसा युद्ध शास्त्र के ज्ञाताओं का निश्चय है अपने से हीन कातर तथा दीन पुरुष के हाथ से होने वाले मृत्यु निंदित है पापा पाप समाचारा निताच पन्नराधि पाप यही वह बध प्रोक्तों नरका निश्चय नरेश्वर पापी पापाचारी और हीन मनुष्य के हाथ से जो वध होता है वह पाप रूप ही बताया गया है तथा वह नरक में गिराने वाला है यही शास्त्र का निश्चय है न कश्चिरा वे राज दृष्टान्तवशागत सायु संापे कशिन्पकर्षति राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए प्राणी को कोई बचा नहीं सकता और जिनके आयु शेष है उसे कोई मार भी नहीं सकता स्निग्ध क्रियमाणा कर्मी हिमर्त हिंसात्मका सर्वाड़ी नायुरिक्षेत परयुषा मनुष्य को चाहिए कि उसके प्रियजन यदि कोई हिंसात्मक कर्म करके कर्म उसके लिए करते हों तो वह उन सब कर्मों को रोक दे दूसरे की आयु से अपने आयु बढ़ाने के अर्थात दूसरों के प्राण लेकर अपने प्राण बचाने की इच्छा न करे गृहस्थान तो सर्वेशा विनाशम अभिकांशताम निधनम शोभनम तालने सुक्रियाम तात मरने की इच्छा वाले समस्त वृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है जो गंगादी पवित्र नदियों के तटों पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो आयु से छत्व उपगच्छते तथा यह कारण कारणपादित जब आयु समाप्त हो जाती है तभी देहधारी जीव पंचत्व को प्राप्त होता है यह बिना कारण के भी हो जाता है और कभी विभिन्न कारणों से उपादित होता है तथा जो लोग लो देह को पाकर हट हठपूर्वक उसका परित्याग कर देते हैं उनको पूर्वत ही यातना में शरीर की प्राप्ति होती है ऐसे लोग मोक्ष के साधन रूप मनुष्य शरीर को पाकर भी आत्महत्या के कारण उस लाभ से वंचित हो एक घर से दूसरे घर में जाने वाले मनुष्य के समान एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं द्वितीय कारण त्र न्यकंचन विद्यते तदेहम दे युक्त पंचभूतेषु वर्तते इनकी उस अवस्था के प्राप्त होने में आत्महत्या रोग पाप के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है उन प्राणियों को उस शरीर का मिलना उचित ही है जो कि पंचभूत में है संघातम सिराश्न, व्यवस्था मेंध्य संकुलम भूतानाम च चुनानाम च समागम यह शरीर नस, नाड़ी और हड्डियों का समूह है घृणत और अपवित्र मल मलमूत्र आदि से भरा हुआ है पंच महाभूतों, श्रोत्र आदि इंद्रियों तथा गुणों अर्थात वासनामय विषयों का समुदाय है। हैगंत तो देहमेहुर्द्वांसोध्यात्मचितका गुणैरपी परीक्षीण शरीर मर्तता गतम अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि शरीर के अंत में अर्थात भाग में त्वचा चमड़ा मात्र है यह सौंदर्य आदि गुणों से भी रहित है इसकी मृत्यु अनिवार्य है शरीर न पर निश्चय गेतन भूत प्रतिमापन्न तथो भूमौ निम्जती जब जीवात्मा इस देह का परित्याग कर देता है तब यह देह निश्चेष्ट और चेतना शून्य हो जाती है एवं इसके पांच भूत अपनी अपनी प्रकृति के साथ मिल जाते हैं फिर तो यह पृथ्वी में निमग्न हो जाती है भावितम कर्म योगे न जायते तत्र तत्र इदम शरीरम वैदेह मृत यत्र यो पर दृष्टो विसर्ग कर्मणस्त विधेराज यह शरीर जिस किसी स्थान में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है फिर प्रारब्ध कर्म के योग से भावित होकर जहाँ कहीं भी जन्म ले लेता है कर्मों का फल फलस्वरूप यह स्वभाव सिद्ध पुनर्जन्म देखा गया है न जायते तो निपते कंचित कालमयम पुनः परिभ्रमति भूतात्मा ध्याम्बोधरो महान नरेश्वर जैसे विशाल मेघ आकाश में सब और भ्रमण करता है उसी प्रकार जीवात्मा प्रारब्ध कर्म के फल से कुछ काल तक घूमता रहता है जन्म नहीं लेता है स पुनर्जा राजन प्रापेहायतनम नृप मन सरम भोजात्मा इंद्रियभ्य परेम परम, परम राजन वही यहाँ फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म लेता है मन से आत्मा श्रेष्ठ है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है विविधानाम्त भूता जंगमा परमा जंगमानापी तदा तथा विविधा परमा मत महाराज संसार के विविध प्राणियों में चलते फिर चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं इन जंगम प्राणियों में भी दो पैर वाले जीव अर्थात मनुष्य श्रेष्ठ कहे गए हैं द्विपदा नम तथा द्विजा वही परमास्पिता द्विजा राजेन्द्र प्रज्ञावंत पर मता प्रज्ञा नत्म संबुद्धा संबुद्धा मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कहे गए हैं राजेंद्र द्विजों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में भी आत्मज्ञानी श्रेष्ठ समझे जाते हैं मन में भी जो अहंकार रहित हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है जातमित अंत कर्माणी सेवन्ते गुणतः प्रजा जन्म के साथ ही मृत्यु मनुष्यों के पीछे लगी रहती है यह विद्वानों का निश्चय है समस्त प्रजा सत्व आदि गुणों से प्रेरित होकर विनाशशील कर्मों का आचरण करती है आपंडेतरां काम का सूर्य जो निधनम्रजेत नक्षत्रे च मुहूर्ते च पुण्य राजन स पुण्य राजन जो सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र और पवित्र मुहूर्त में मृत्यु को प्राप्त होता है वह पुण्यात्मा है अयोजय क्लेशेन जलम प्लाव्य च मृतिता मृत्युता मृत्युनात्मक ने कर्म कर आत्मशक्ति भी वह किसी को भी कष्ट देकर प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को नष्ट कर डालता है और अपनी शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से, से मृत्यु को अंगीकार करता है विषमुदबंधनम दाहो दस्यो हस्तावध धृष्टिभ्य पशुभ्य प्राकृत वध उच्य किंतु विष खा लेने से गले में फांसी लगाने से आग में जलने से लुटेरों के हाथ से तथा तो दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है वह अधम श्रेणी का माना जाता है न चैबे पुण्यकर्माण युजते चाभिधिजय एवं विध बहुअपाकृतरपी पुण्यकर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा तो ऐसे ऐसे दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती ऊर्धम भि प्रतिष्ठें प्राण पुण्यवता नृप मध्य तो मध्यपुण्यातकर्माण राजन पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेज निकलते हैं जिनके पुण्य कर्म मध्यम श्रेणी के हैं उनके प्राण मध्य द्वार अर्थात मुख नेत्र आदि से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है उनके प्राण नीचे के छिद्र अर्थात गुदा या शिष्णु द्वार से निकलते हैं एक शत्रुन द्वितीय शत्रो अज्ञान तुल्य पुरुष से राजन ऐना मृत कुरुते सम्प्रयुक्त घोराणि कर्माण राजन पुरुष का एक ही शत्रु है उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है वह है अज्ञान, जिससे आवृत और होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरपूर्ण कर्म करने लगता है प्रबाधनाथम सत धर्म युक्तान वृद्धानुपास प्रभवित प्रयत्न साध्योस राजपुत्र प्रज्ञा शेणोत पर राजकुमार उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है जो वेदोक्त धर्म संपन्न विद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रज्ञा अर्थात स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर लेता है क्योंकि अज्ञान में शत्रु को जीतना महान प्रयत्न साध्य कर्म है वह रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है अहित्य वेद तपसा ब्रह्मचारी सत्या वनम ग्छेत पुरशो धर्म काम श्रेय स्थित स्थापय बिज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर तपस्या पूर्वक वेदों का अध्ययन करना चाहिए फिर गृहथाश्रम में प्रवेश के करके अपने शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियुक्त करके कल्याण मार्ग में स्थित हो केवल धर्म पालन की इच्छा रखकर उसे वन को प्रस्थान करना चाहिए उपभोगैर प्रमत्मा साधि इंद्र चंडाली मानुष्यम सर्वथात उपभोग के संधानों से वंचित होने पर भी मनुष्य अपने आप को हीन न समझे चांडाल की योनि में भी यदि मनुष्य जन्म प्राप्त हो तो वह मानवेतर प्राणियों की अपेक्षा सर्वथा उत्तम है इं ही योनि प्रथमा याम प्राप्य जगति पते आत्मा बही शक्यतेम कर्म भी शुभ लक्षण क्योंकि पृथ्वीनाथ मनुष्य की योनि ही वह अद्वितीय योनि है जिसे पाकर शुभकर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है कथम न वेप्रणस्य विप्रणस्ेम जो इति प्रभु कुर धर्म मनुजा श्रुति मृतिप्राहमाण दर्शना प्रभो हम कौन ऐसा उपाय करें जिससे हमें इस मनुष्य यौनि से नीचे न गिरना पड़े यह सोचकर और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करते हैं यो दुर्लभतरम प्राप्त मानुष्यम दिशते दर हम धर्मता काम आत्मा भविथ जो मानव अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी दूसरों से द्वेष करता है और धर्म का अनादर करता है तथा मन से कामनाओं में आसक्त तो हो जाता है वह महान लाभ से वंचित होता है यस्तु प्रेती पुरोगे पश्यते दीपोपम आदि यावदर्थांड नश्यति जो समस्त प्राणियों को दीपक के समान स्नेह से संवर्धन करने योग्य मानता है और उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देखता है एवं जो समस्त विषयों की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करता वह परलोक में सम्मानित होता है शांतिना प्रदान प्रियवादेन चा पिता सम दुख सुख भत्वा सपरत्रीय जो सब लोगों को सांत्वना प्रदान करता भूखों को भोजन देता और प्रिय वचन बोलकर सबका सत्कार करता है वह सुख दुख में सम रह कर यह और प्रलोक में प्रतिष्ठित होता है दानम त्याग शोभना मृतिरभ्यो भूतप्लाब तमसा वै शरीरम सरस्वती नैमिषम पुष्कर चाप्यंडे पुण्य तेजा राजन सरस्वती नदी नैमिसारण्य क्षेत्र पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं उनमें जाकर दान देना भोगों का त्याग करना शांत भाव से रहना तथा तपस्या और तीर्थ के जल से तन मन को पवित्र करना चाहिए गृहसु यते तय अथो निर्घरणम प्रशस्तम याने न वे प्राप्णम चमसारे शौच नूनम विधि चाह घरों में जिनके प्राण निकल रहे हों उन्हें शीघ्र ही घर से बाहर ले जाना उत्तम है मृत्यु के पश्चात् उन्हें विमान पर शुलाकर स्मशान में पहुंचाना तथा पवित्रता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह संस्कार करना आवश्यक कर्तव्य है इष्टि पुष्टिजनम जाजनम च दानम पुण्या कर्मण च प्रयोग सत्याम जच्च कि प्रशस्त सर्वाण्यात्मार नोज कौती मनुष्य अपने शक्ति के अनुसार इष्ट पुष्टि अर्थात शांत कर्म जजन झाजन पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी कुछ उत्तम कार्य करता है वह सब अपने ही लिए करता है धर्मशास्त्राण वेदाश्चण नर आदि श्रेयसोर्थे विधिजंते नरसा क्लिष्ट कर्म नरेश्वर धर्मशास्त्र और छहो अंगों सहित वेद पुराण पुण्य कर्म करने वाले पुरुष के कल्याण के लिए ही कर्तव्य का विधान करते हैं भीष्मतमुनिनाशो महात्मना विदे हरा जाय पुरा श्रे थे नाधिप भीष्मी कहते हैं जुधिष्ठिर प्राचीन काल में महात्मा पराशर मुनि ने विदेह जनक के कल्याण के लिए यह सब उपदेश दिया था इस श्री महाभारती शांति मोक्ष धर्म परमड़ि पराशर गीता सप्तनवत अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो सौ संतानवेवा अध्याय पूरा हुआ